गीता तत्व चिंतन ध्यान योग का प्रसाद दो सौ दीप की लव के साथ मन को सार्थक उपमा अब अगले श्लोक में योगी के चित्त की इस अविचल अवस्था को एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्त युंजतो योगमात्म जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक कंपित नहीं होता वैसे ही उपमा अपने आत्मस्वरूप के ध्यान में लगे हुए योगी के वश में किए हुए चित्त की कही गई है यहाँ पर दीप की लव के साथ मन की जो उपमा दी गई है वह बड़ी सार्थक है दीपशिखा सतत च चलनशील होती है प्रतिक्षण अनगिनत स्फुलिंग जल उसका निर्माण करते हैं इसी प्रकार मन भी सतत चलायमान है और अनगिनत विचार समूहों से वह बना है इस स्फुलिंग के कणों के समान ही विचारों का प्रवाह रहता है विचारों की यह प्रवाह मानता ही मन के रूप में भाषित होती है मन या चित्त की स्थिरता का तात्पर्य है विचारों के इस प्रवाह का बंद हो जाना इसके स्वरूप को समझाने के लिए दीपशिखा का उदाहरण दिया जा रहा है जैसे दीपक की लव स्वभाव से चंचल होती है पर जब वायु रहित स्थान में दीपक को रखा जाता है तो जैसे उसकी लव निष्कम्प प्रतीत होती है वैसे ही निष्कम्पता योगी के वश में किए हुए चित्त की होती है इसी स्थिति को अट्ठारहवें श्लोक के पूर्वार्ध में सूचित किया गया है पतंजलि अपने योग सूत्रों में इस स्थिति को योग कहकर पुकारते हैं और उसकी परिभाषा देते हुए कहते हैं योगस्ित्त वृत्ति निरोध अर्थात चित्तवृत्तियों के निरोध को योग कहा जाता है ऐसी अवस्था में मन ब्रह्माकार वृत्ति में रहता है पतंजलि की भाषा में तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम अर्थात उस काल में दृष्टा आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है वैसे तो दृष्टा आत्मा सर्वदा अपने स्वरूप में ही स्थित है अपने स्वरूप से उसका कभी विचलन नहीं होता पर चित्त की चंचलता से ऐसा भाषित होता है मानो आत्मा में विचलन पैदा हो गया है इसे समझाने के लिए एक उदाहरण दिया जाता है कांच के गिलास में हम जल भर कर उसमें पिन डाल दें और गिलास को हिला दें इससे जल हिलने लगता है और पिन टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देता है तो क्या पिन सचमुच में टेढ़ी मेढ़ी हो गई नहीं वह सीधी की सीधी है पर जल के कंपन के कारण वह टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है जल के स्थिर होते ही वह जैसी है वैसी ही सीधी दिखाई देती है तो जैसे यह पीन कभी टेढ़ी नहीं हुई टेढ़ी मेढ़ी भाषित होने के काल में भी वह सीधी ही थी और जल के हिलने के कारण वह टेढ़ी मेढ़ी भाषित हो रही थी वैसे ही यह आत्मतत्व सदैव अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है अपने स्वरूप से कभी भी उसका विचलन नहीं होता केवल चित्त की चंचलता के कारण ऐसा भाषित होता है कि उसके स्वरूप में विचलन आ गया है आत्मतत्व में चलाये मानता कि जो अनुभूति होती है वह केवल इसलिए कि हम चित्त वृत्तियों के माध्यम से उसका अनुभव करते हैं फलस्वरूप चित्त की चलाये मानता से वह भी चलाये मानसा दिखाई देता है इसी को पतंजलि ने आगे के सूत्र में कहा है वृत्ति सारूप्य मृतर अर्थात जिस निरोज की अवस्था को छोड़कर दूसरे समय में दृष्टा वृत्ति के साथ एक रूप होकर रहता है दो योगी को भी ध्यान का अभ्यास बनाए रखना चाहिए चित्त की यह जो निवात निष्कंप दीप शिखावत स्थिति है उसकी प्राप्ति किसे होती है योगी को योगिना इस योगी का लक्षण क्या है उसने अपने चित्त को जीत लिया है यदि अच्छा तो जिसने एक बार अपने मन पर विजय पाली वह क्या हरदम मन का विजेता बना रहता है नहीं उसे सतत योग का अभ्यास बनाए रखना पड़ता है आत्मन योगम जीत मन का विश्वास नहीं करना चाहिए यदि कभी ऐसा अनुभव हुआ कि हमने अब अपने मन को वश में कर लिया है तो उस अनुभव के बल पर यह सोचने की भूल नहीं करनी चाहिए कि मन हरदम के लिए वश में आ गया है क्योंकि ऐसा विचार हमारी साधना को सीथिल कर देता है और बाद में हम देखते हैं कि मन हम पर हावी हो गया है